ईश्वर के असीम अनुकंपा से हम लोग पंचोदशी के जो पांचवा प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसका जो छठवा श्लोक है उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे अंतिम में तदैक्यम तक तो तदैक्यम अंतिम ऐसा तो हुआ था कल ही तो तदैक्यम तदैक्यम का मतलब तयो हो सबको मिल गया ना तयो हो तयो बोलते तो तत्व पदार्थ यो ये तत्का ऐक्यम का मतलब पहले ही बताया था अभेदेना समानधिकार अथवा मुख्य समानिकार ये जो है प्रमाण सिद्धम प्रमाण से सिद्ध है प्रमाण का मतलब प्रमाकरणम कल कहा गया था प्रमा मतलब ज्ञान जो ज्ञान जिससे होता है उसका जो साधन है उसी को कहते हैं प्रमाण यहां प्रमाण है आगम प्रमाण था निगम कल बताया था यद्यपि आगम और निगम ओपर ऊपर हम एक ही बोलते इसलिए आगम भी विचार करने पर थोड़ा सा अंतर है कल बता दिया था नितरा आगता नतराम बोल तो निरंतर धारा से अनादि से गुरु परंपरा से चलते रहा है उसका नाम है निगम और आगम का भी कल बता दिया था आगतम पंचवक् गतचिजानने मतंच वासुदेवशा तस्मागम उच्चते क्योंकि संस्कृत में एक-एक मेंक्षरी एक एक कोष है एक, एक एक अक्षर का भी अर्थ ऐसी बात नहीं है एक एक अक्षर जैसे खम बोलते हैं चांदो के मेषवाध्याय वाले खम कम खम तो कम बोल तो सुख खम बोल तो आकाश तो कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा चांद्रग्य में तो एक एक अक्षर का भी अर्थ है ऐसी बात नहीं जैसा भागवत कहते हैं भागवत चार अक्षर है तो भाति त्रिशु लोके गीयते नारदादि भी वर्तसे त्रिषु कालेशु संसारणमा तो भा का मतलब भाति तीनों लोकों में जो प्रकाशित करता है भाति त्रिशुलोकेश उसके बाद ग गया गिय नारदादि भी नारदादि ऋषि सदा निरंतर जिसका गान करते कौन परमात्मा का और वा मतलब वर्तते त्रिशु कालेशु तीनों कालों में जो रहता है ता का मतलब तारियते संसारणवासारे वैसे ही यहां आगाम में आगामा तीन हो गया पिछले भगवान शंकर जी ने गिरिजा को उपदेश किया थोड़ा अंतर है यहां जो प्रमाण बता रहे निगमत वेद तो कल ही बताया था वेदांती छह प्रमाण मानते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण उसे कोई आगम घाते अर्थापत्ति अनुपलब्धि तो ये बोल रहे प्रमाण सिद्धम एकत्व एक तत्व है नहीं अलग अलग है शब्द प्रमाण का नाम आगम है तो वहां अर्थ क्या है शब्द भी सभी को आप प्रमाण नहीं माना जाता है दो शब्द है लौकिक शब्द वैदिक शब्द भेद क्या है लौकिक शब्द में आपता वचन उसको प्रमाण माना जाता आपता मतलब आपता किसको कहते हैं यथार्थ वक्ता जो यथार्थ मतलब जो जैसा है वैसा ही बोलने बड़ा चढ़ा करके नहीं ठगाने के लिए बोलता है उसका शब्द को प्रमाण नहीं माना जाता है तो लोक में शब्द को प्रमाण माना है किंतु आप तवचन आप तत्व बोल तो वंचकर तो। जिसमें कोई ठगाव बुद्धि यानी तो होता है ना ठगाने के लिए बोलते है उसको प्रमाण नहीं माना तो यथार्थ वक्त है ठीक ठीक से बोलता है उसी में ही उसी को ही लौकिक में उसको प्रमाण माना उसी शब्द को वेद में सब प्रमाण है वेद में जितने भी शब्द है सब प्रमाण है ये भेद क्या है लौकिक शब्द को भी प्रमाण माना जाता है किन्तु आपता आप आपका मतलब यथार्थ जिसमें ठगाओ, बुद्धि ना उसको प्रमाण माना वेद में सबको प्रमाण माना जाता है इसलिए उसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं आगम भी कहते हैं ये चौथा प्रमाण देखिए सबसे प्रबल प्रमाण है प्रत्यक्ष माना है। सब लोग मानते हैं आगम प्रमाण आया आपको कहा चौथे स्थान में चौथे स्थान में अभी प्रबल पोग पोग आ प्रत्यक्ष को सब मानते प्रबल का अलग बात है प्रत्यक्ष प्रमाण है वो असंज्ञात विरोधी सुना है कभी असंजात विरोधी आगम प्रमाण है संज्ञात विरोधी असंजात विरोधी संज्ञात विरोधी समझ गए नहीं होगी असंज्ञात विरोधी जैसा एक दृष्टांत के द्वारा समझ लीजिए पांडव तो पांच है तो युधिष्ठिर का जहां जन्म हुआ था तो जो उसका विरोधी कोई थे अधिकार के लिए कोई विरोध नहीं थे ना तो इसलिए उसका जो जन्म हुआ था तो सारा राज्य का वो अकेला वो असंज्ञात उसका विरोधी अभी तक कोई जन्म नहीं है वो असंजाता विरोधी अभी तक असंजात है ही नहीं और उसके बाद अर्जुन का जन्म हो रहे तभी दो पड़े हैं कि नहीं अधिकार मांगने के लिए एक युधिष्ठिर है भीम है इसलिए अर्जुन का जन्म है संज्ञात विरोधी जन्म होते हुए दो बैठे उसके अधिकार मांगने वाले उसको बोलते संज्ञात विरोधी अथवा एक ही माता पिता के मान दिए तीन लड़के हथवा चार मान लीजिए बड़ा लड़का जो पहले जन्म हो रहे तो सारे संपत्ति का तब तक वो कोई विरोधी नहीं उसका दावा करने वाले है ही नहीं असंजात विरोधी और दूसरा तीसरा लड़का जन्म हो रहे तभी पहले ही बेटा है वो विरोधी बनकर के वो संज्ञात विरोधी का थे वैसे भी यहां ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सबसे पहल है वो आते समय कोई विरोध करने वाले हैं नहीं और आगम आ रहे है तीन बेटे हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान वो, वो संज्ञात विरोधी तो इसलिए जो बाद में आया हुआ आगम है संज्ञात विरोधी क्या छोटा भाई बड़ा भाई को विरोध करेंगे ये तो उचित नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा भाई है ना असंज्ञात विरोधी है आगम तो छोटा भाई होगा कैसे विरोध करेगा तो ये मर्यादा का है अलग बात है तो इसलिए वहां ये बता रहे आगम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को बाध नहीं कर रहे आगम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण को बाध नहीं कर रहे जैसे छोटा भाई बड़े भाई को बात नहीं कर रहे किंतु छोटा भाई जो गलत बोल रहे तो बोले ये तो आप गलत बोल रहे वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखा रहे ना जगह सत्य करके उसको क्या बता रहे आगम प्रमाण ये सत्य नहीं है प्रमाण को नहीं बात कर रहे समझ रहे ना प्रत्यक्ष प्रमाण को आगम नहीं बात कर रहे किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे जगत को जो सत्य है उसको आगम बात कर रहे अरे प्रमाण तो जो जगत को सत्य बता रहे वो सत्य नहीं और दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण है असंज्ञात विरोधी सबसे पहले आगम प्रमाण बाद में आया ये तो संज्ञात विरोधी तो पहले वाला प्रमाण होना प्रबल होना चाहिए ना बलवान ऐसी बात नहीं जैसा गाय है गाय के शीघ पहले है क्या कान पहले शींग पहले का होगा और जो बछड़ा होता है शिंग कहा है कान तो रहते है शींग तो बाद में आते कान तो जन्मता है सिंह तो बाद में आता है ना तो कान पहले होने पर भी कान के अपेक्षा सिंह क्या है खतरनाक है कान से कोई नहीं डरते सिंह से डरते तो वैसा सही ये प्रत्यक्ष प्रमाण पहले हो भी किंतु आगम बाध है ना उसको बाद करते प्रबल माना जाता है कान को प्रबल नहीं मानते गाय के शीघ को वैसा सही आगम प्रमाण भले ही वो क्या है संज्ञात विरोधी है तो भी असंज्ञात विरोधी प्रत्यक्ष का विषय को बात करता है प्रमाण को नहीं तो इसलिए हम बता रहे प्रमाण सिद्धम एक अनुभूयता बोल दो अनुभव करे कौन मुमुक्षु भी मुमुक्षों के द्वारा तृतीय है तो हम मुमुक्षु भी चार माने अभी देखिए यहां पहले बताया प्रमाण सिद्ध भगवान बाश्य ने एक जगह बता दिया है प्रमाण तंत्रम प्रमाणतंत्र विज्ञान कर्तृतंत्र भवेद कर्म कर्मतंत्र प्रमाण तंत्रम, तंत्रम, तंत्रम विज्ञानम माया तंत्रम तंत्र जगत ये जितना भी कर्म किससे होता है कर्त तंत्र तंत्र का मतलब अधीन एक तंत्र का अर्थ शास्त्र भी है देखिए एक ही शब्द अनेक अर्थबोध करता है तंत्र कहते शास्त्र को भी कहते हैं अथवा सकृत उच्चरित् सति अनेका बोधकत्व तंत्र श्रत बोल तो एक बार बोलते हैं और उसका अनेक अर्थ है उसको भी तंत्र का अर्थ और एक तंत्र का अर्थ है अधीन जिसके अधीन रहना इसमें कर्त तंत्रम भवेद कर्मा कर्म जो भी होता है कर्ता के अधीन और कर्म तंत्र शुभाशुभ शुभ मतलब पुण्य अशुभ मतलब पाप है किसके अधीन है कर्म के अधीन और कर्म कर्ता के अधीन प्रमाण तंत्रम विज्ञानम जो भी विज्ञान है ज्ञान किसके अधीन है प्रमाण के अधीन आपके पास यदि प्रमाण है ज्ञान हो जाएगा माया तंत्रम ईदम जगत माया के अधीन है ये जगत जगत जगत किसके अधीन है माया के अधीन है इसलिए यहां जो दे है उसके आदि जान तो हो नहीं इसलिए प्रमाण सिद्धम बोल दिया अनुभूयताम मुमुक्षुभि मुमुक्षुभि मुमुक्ष चार प्रकार माना है तीव्र मध्यमा मंदा अति मंदा भेद चतुर्वेद एक तीव्र मुमुक्षु एक मध्यम है एक मंद है एक अतिमंद है अभी हम लोग देख सकते हैं हमारा अंदर किसमें करके तीव्र भले भी ना हो मंद तो होंगे और अतिमंद और मध्यम हो सकते मंद और अतिमंद नहीं होंगे क्योंकि वहां मंद और अतिमंद उसको कहा दिया है जैसा मंद उसको कहते हैं वो कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए समय बहुत है अभी क्यों करें अभी भोग करें बाद में मिलेगा इस कोटि में तो हम लोग आए हैं इसलिए मंद नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूं भी घटा रहा हूं ना इसलिए देखिये हम निषेध पहले कर रहा हूं ना मानना तो आपकी बात है सुनिए हम निषेध कर रहे हैं पहले हम मंद नहीं क्यों युक्ति दे रहा हूं मंद का पहले लक्षण ये है वो चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए समय बहुत है अभी क्या है अभी केवल भोग करो बाद में प्राप्त करें इसमें तो हम लोग है ही नहीं फिर ऐसे होते तो, तो सुनने नहीं आते इसलिए मंद नहीं है और अतिमंद वो कहते हैं जैसा कोई मार्ग में व्यक्ति जा रहे घूमने के लिए तो जाते जाते ईश्वर की इच्छा हो तो मुझे मणि मिले ऐसा जीवन में भोग करते करते अनायासन यदि मोक्ष मुझे मिले ये अतिमंद है तो इसलिए अतिमंद और मंद में हम नहीं है आइए ऊपर में है किसी में एक तो मध्यम उसको कहते हैं जो तापत्र है आध्यात्मिक आदि भौतिक, इससे निरंतर तपते हुए इससे वैराग्य उत्पन्न हुआ और एक तत्व को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर तड़ापा है किंतु बीच बीच में संसार उसको खींच रहे तो मतलब उधर छोड़ो इधर जाओ ये बीच में डामाडोल हो रहे है बीच में स्थिति तो उसको बोलते हैं मध्यम मोक्ष इसलिए हम में हो सकते और तीव्र बोलते है बिल्कुल है उसमें वो दो है अति सबसे पहले तीव्र और मध्यम है ये मुक्त हो सकते हैं। तीव्र मुखक्ष है इसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं और मध्यम है आगे इधर ना हो तो अगले जन्म और मंदव अतिमंद उनके लिए मुक्ति नहीं मिलेगी बहुत लंबे समय बीतने पर तो इसलिए हम तीव्र या मध्यम मंदव अतिमंद में नहीं हो सकते वो तो वही जाने संन्यास का मतलब आप उठाए तो हम बोल ही देंगे संन्यास का मुख्य दो प्रकार का है सन्यास एक आभ्यंतर संन्यास एक बाह्य संन्यास बाह्य संन्यास का नाम है लिंग संन्यास घ तो यदि आपने लिंग संन्यास तो ग्रहण किया आभ्यंतर मतलब पुत्रेश वित्तेषणाश्च लोकेश्च युत्ताया विक्षचर्य चलंती बृहदंड ये तीन जो ऐषणा है पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशणा बाद में उसको दो ही किया है तीन नहीं। एक साध्या साधन ये ऐणा ना हो तभी वो तीव्र मान सकता है तो इसलिए लिंग संन्यास के द्वारा ही आप निर्णय नहीं कर सकते किंतु पुत्रेशण नहीं रहता है वित्तेशन में लोकेशन से छूटना मुश्किल होता है लोकेशन से ही मुश्किल होता है ये ना हो कोई भी हो सन्यासी हो ग्रहते हो तीव्र मोक्ष मान सकते हैं लिंग सन्यास इसलिए है ज्ञापक एक समाज का मर्यादा है उसको बांधने के लिए तो इसलिए हम बता रहे तीव्र अथवा मध्यम में हम सो सकते हैं हाँ जी आभ्यंतर संन्यास हो बाह्य मतलब लिंग संन्यास जो तो लिंग आभ्यंतर ये तीन है पुत्रेशणा वित्तेषण लोकेषणा ये आभ्यंतर संन्यास है और बाह्य मतलब विधिवत जो लेते हैं वो तो बाह्य संन्यास उसी का नाम है लिंग संन्यास तो इसलिए है शास्त्र ने विधान के हैं मरी वो किन्तु मुख्य है आभ्यंतर संन्यास होना तो इसलिए यहां बोलतो चार प्रकार का मुमुक्ष है इसमें यहां जो संकेत कर रहे ना दो प्रकार का और जो है मंद और अतिमंद है ना यहां उसका विचार ही नहीं ऐसा तो यहां मुख्य है तीव्र मुमुक्ष को बता रहे और मध्यमा भी आप ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि तीव्र तो यही मुक्त होगा मध्यमा अगले जन्म में होगा किन्तु तो मंद और अतिमंद नहीं होगा अतिमंद कभी भी नहीं होगा ऐसा विचार किया, है विचार विचार विचार से विचार दिया है भगवान ने विचार करते करते करते जैसे जैसे विचार करेंगे ना तो अविचार शिथिल हो जाता है ये आ रहा है क्यों अविचार के कारण है ना तो कारण वही है निष्ठा है अविचार है उसे कारण निष्ठा नहीं बन रहे जैसा जैसा विचार परिपक्व हो जाएगा ना वो अभिचार हटेगा तभी निष्ठा बन जाती है। ये कारण है और दूसरा है जन्म जन्मांतर का संस्कार पड़ा है ना अभी का थोड़ा है वो इतना जन्मों से हम लगे हुए अभी इस साल इस जन्म या पूर्व जन्म थोड़े लगे होंगे वो पेड़ इतना बड़ा लंबा चौड़ा हुआ जन्म जन्मांतर से इतना बड़ा पेड़ को काटने के लिए आपको समय तो लगेगा ना इतना मजबूत जड़ जमा दिया है उन्होंने और हम आरा प्रयोग कर रहे अभी यदि अधिक प्रयत्न करें तो अभी उसको गिरा सकते हैं, हैं। हाँ वो असंगता जाना ही कठिन होता है ये संग इन्हें बीच में व्यवधान करता है इसलिए प्रयत्न करने से कोई अस... हाँ कठिन है असंभव नहीं है कठिन है सरल से सरल है वेदांत है सरल से सरल है परंतु त्याग बुद्धि आ जाए। शास्त्र देखे कोई भी किसी को ग्रहण करने के लिए कभी नहीं बता रहे किसी को भी ग्रहण करने के लिए नहीं बता रहे त्याग किंतु त्यागने का स्वभाव नहीं है हमारा त्याग नहीं सकते हैं, तभी शास्त्र का तरह त्याग ही नहीं कर सकते तुम कर्मों को ग्रहण करो कर्म करो और उपासना करो क्योंकि आपकी जो विषयों से दिशा मोड़ना है इधर आपकी दिशा भी विषयों की तरफ से है तो उसको इधर मोड़ दिया कर्म करने के लिए शायस्त्र कभी नहीं बता रहे क्योंकि त्याग नहीं सकते हैं, तो इसलिए जैसा लोक में भी कहते हैं जैसा कोई वैसा नहीं व्यक्ति है एक अपीम भी पी रहे शराब भी पी रहे उसको कहाते हैं कम से कम तुम अपीम छोड़ो शराब पी ले लो तो शराब पीने में तात्पर्य नहीं उनका अपीम छोड़ दे दो शराब पी ले लो वैसे ही शास्त्र अपीम जैसे विषय को छोड़ो तुम कर्म करो करने के लिए नहीं धीरे धीरे उसको दिशा मोड़ते मोड़ते यहां लेके जाने के इसलिए विधान नहीं करता शायद लेके जाना है आपको त्याग यदि त्याग करने के आ गए वेदन सबसे सरल है त्याग शांति निरंतर यदि त्याग करना मुश्किल होता है क्योंकि स्वभाव भी हम देते समय में हमारा हाथ क्या है छोटा हो जाता है त्याग, त्याग, क्या त्याग, क्या त्याग का मतलब ये है जिसको हम पकड़ा शरीर मेरा है संसार मेरा है आसक्ति लगी है ना वो त्याग करना उसमें एक अटैचमेंट है ना शरीर रहे कोई आपत्ति नहीं संसार रहे कोई आपत्ति नहीं उसके जो मनोमय सृष्टि हो ना मेरा करके ये बंधन का कारण होता है ईश्वर की सृष्टि बंधन का कारण नहीं है मनुष्य की सृष्टि बन जाने वो है त्याग करना कठिन कर होता है नहीं कर्म है तो ये, ये कर्म नहीं माना जाता है कर्म और इसका नाम है चिंतन वेदांत तो कोई कर्म नहीं है उठा है ब्रह्म सूत्र में मानसिक विचार को चिंतन कहाते कर्म उसको कहाते आप सुनने से अतिरिक्त आपको कुछ करना पड़ता है जैसा मान लीजिए किसी ने कहा यज्ञ करो वेद बनाओ इतना सुनने से आपका नहीं आपको यज्ञ कुंड बनाना पड़ेगा पुरोहित को बुलाना पड़ेगा लकड़ी लाने पड़ेगी और घी एकत्र ये करना पड़ता है यहां और कुछ नहीं है यहाँ केवल जो सुन रहे उसी को है इसलिए इसको कर्म नहीं मानते चिंतन हाँ चिंतन है मानसिक क्रिया को चिंतन कहा इसलिए कर्म नहीं माना जाता तो, तो इसलिए हाँ यदि कोई तो व्यवहार आपसे पूछ रहे हो तो आपको उत्तर देना पड़ेगा किंतु उसको पता है मैं नहीं पढ़ा सकता किंतु व्यवहार के लिए उसको करना पड़ता है किंतु वो देख सकते अभिमानपूर्वक बोल रहे हैं अरे केवल व्यवहार वो स्वयं जान सकता है दूसरा नहीं जान सकता स्वयं जान सकता अभि, अभिमानपूर्वक बोल रहे वो आपको अवश्य गिरा देगा कोई पूछ रहे हाँ पढ़ाते हम हाँ पढ़ाता हूं बोलना ही पड़ेगा ना मान दीजिए कोई ज्ञान है और उससे पूछा भोजन करेंगे मैं भोजन नहीं करता मेरा शरीर करता है ऐसे कभी नहीं बोलेगा वो वो जानता है मैं भोजन नहीं कर रहा हूं प्राण कर भोजन कर रहा तो भो हूं व्यवहार वो कर रहे किंतु जानते हैं इसलिए वहां भी व्यवहार करना ही पड़ेगा आपको तो इसलिए यहां तक विचार हुआ आगे देखे क्रम प्राप्त क्रम प्राप्त मतलब एक एक क्रम से हम चार वेद के तीन जो महावाक्य तक विचार किया अभी तक तीन महावाक्य का विचार हो गया इस प्रकार जो क्रम से प्राप्त अतर्वण वेदगत मतलब अतर्व जो वेद है उसके अंतर्भूत अतर्वेद के अंदर मांडुक्य दस उपनिषद में तीन उपनिषद है अतर्वेदी है उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य ये अतर्वेदिया माना जाता है तो उसमें भी ये मांडुक्य का है महावाक्य अभी जो हम विचार करने जाएंगे ये मांडुक्य का है क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में बारह ही मंत्र है सबसे छोटा उपनिषद है और उससे थोड़ा बड़ा है बीस वाला ईशावास्य किंतु छोटा है सारा उष्म है मांडुक्य में कारिका में विस्तार विचार किया गोड़ा घोड़ाबाद में लय चिंतन वहां बताए बहुत सुंदर किस प्रकार साधक लय चिंतन से साधना कर सकते बहुत स्पष्ट है। छोटा होने पर भी उसमें सार गर्भित है तो इसलिए हम बता रहे हैं बिल्कुल एक से पर्याप्त है सारा उसमें है सारा प्रक्रिया है काले का कैसे? बहुत सुंदर विवेचन किया है तो इसलिए एक जगह आता है भगवान राम जी ने हनुमान जी को स्पष्ट कहा आप सारे उपनिषद अध्ययन ना भी करे अवश्य है मांडुक्य का अध्ययन करो हाँ मतलब उसमें पूरा बारह मंत्र में सार है और कारिका के सहित के तो पूरा एकदम आपको प्रक्रिया स्वस्थ डाल दिया बिल्कुल हाँ कारिका तो किंतु अजातवाद है अजात बोल तो है ही नहीं अजातवाद और दूसरा है दृष्टि सृष्टिवाद तीसरा है सृष्टि दृष्टिवाद हम लोग है सृष्टि दृष्टिवाद जो उत्तम अधिकारी है ना उनके लिए अजातवाद उत्तम अधिकारी और अधिकारी है सृष्टि दृष्टिवाद अजातवाद में एक ही सत्ता दूसरा है ही नहीं और दृष्टि सृष्टिवाद में दो सत्ता पारामार्थिक और प्रातभाषिक व्यावहारिक नहीं है प्रतिभाषिक वहां आक्षेप किया पूरा पक्षी ने अब सारे प्रातभाषिकी मान रहे घट भी प्रातभाषिक हो गया घट सारा जगत को प्रातिभाषिक मान रहे हैं ना घट भी प्रातिभाषिक है सारे प्रातभाषिक है रश्मि में सर्प भी देख रहे प्रादिभाषी दोनों में अंतर क्या होगा अंतर तो होना चाहिए ना? तो उन्होंने उत्तर देने वाले ने कहा आप व्यावहारिक सत्ता मानते हैं हिमालय का सत्ता क्या है व्यावहारिक सूर्य देख रहे उसका सत्ता व्यावहारिक ये जो पुष्प है इसका सत्ता व्यावहारिक पुष्प सुबह खिलता है सायंकाल नष्ट होता है सूर्य कभी से पड़ा है, एक ऐसा अंतर हो गया व्यावहारिक में अंतर हुआ क्या नहीं वैसा ही एक घट हमारा प्रादिभाषिक लंबा समय रहेगा रस्सी में सर पहे क्षणभर में निष्ठ होता है, है हाँ बस है। हाँ जी, प्रातभाषिक हाँ। व्यावहारिक में अब भेद नहीं कर रहे ये सुबह खिल गया ये कुछ पुष्प सायंकाल समाप्त हो गया सूर्य भी व्यवहारिक का विषय चल रहे है। एक लंबे समय तक है व्यवहार एक थोड़े समय वैसे प्रातभाषिक भी तो इसलिए दृष्टि सृष्टि में दो ही सत्ता और सृष्टि दृष्टि में तीन सत्ता ये आदम अधिकारी के लिए व्यावहारिक सत्ता प्रातभाषिक और पारामार्थिक ऐसा भेद किया है, तो इसलिए यहां क्रम प्राप्त क्रमश प्राप्त अतर्वेद ग जो अतर्वेद है उसका अयमात्मा ब्रह्म अयम आत्मा अयम बोल तो प्रत्यक्ष करके दिखा रहे परोक्ष ने परोक्ष बोलते सा जैसा तत्वमसी में है तत्व है वो परोक्ष है शब्द है ना वो परोक्ष में प्रयोग होता है ईदमस्तु संृष्ट दम है वो समीप में होता है वो जी का अयम है तो अयम आत्मा ब्रह्म ये जो आत्मा है वो क्या है ब्रह्म है तो अयम आत्मा शब्द के द्वारा यहां तुम को बता दिया और ब्रह्म शब्द के द्वारा तत्पदों को बताया वो एक है इति वाक्य अर्थम देखिये यहां अयम आत्मा ब्रह्म यहां भी तीन पद है तो आत्मा ब्रह्म जो वाक्यार्थ है उस वाक्यार्थ का व्याचिकीर्षु सनांत प्रत्यय है व्याख्या करने का इच्छुक व्याचिकीर्षु का मतलब व्याख्या करने का इच्छुक अर्थात व्याख्या करने का इच्छा वाला उसको बोलते हैं व्याचिकीर्षु आदो आदो बोलतो सबसे पहले सबसे प्रथमा आदि में अयमात्मा इति पदय एक अयम और एक आत्मा ये दो पदों से विवक्षित विवक्षित किसको कहते हैं वक्तुर इच्छा थी विवक्षा वक्ता की इच्छा अर्थात वक्ता क्या कहना चाहते हैं उसकी इच्छा है विवक्षा होती तो यहां वक्ता कौन है श्रुति है ना श्रुति है वक्ता तो इसलिए बोल रहे विवक्षितम अर्थक्रमेण जो विवक्षित है उसको अर्थक्रम से दो क्रम होता है एक शब्द क्रम एक अर्थ क्रम। शब्द जो है उसको कहते हैं पाठ क्रम, पाठ जैसा पढ़ा है उसको पाठ पाठक्रम कहते है। और अर्थ क्रम क्या होता है बलवान होते एक नियम है पाठ पाठक्रमार्थ अर्थक्रम बलियशी पाठ क्रम के अपेक्षा अर्थक्रम बलवान है अन्यथा बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को उपदेश किया वहां मैत्रेय ब्राह्मण में आत्मवारे दृष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य अरे मैत्रेय आत्मवारे दृष्टव्य मान लीजिए आत्मा को आपने देख लिया अनुभव किया पाई के सुनने का जरूरत है मनहन क्यों करे लोक में भी किसने कहा अरे भोजन करेंगे भोजन करो उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं अरे भोजन बनाना पड़ेगा अरे भोजन करो बाद में भोजन बनाना तो इसलिए पहले भोजन बनाएंगे उसके बाद भोजन को तो वैसे ही वहां सबसे पहले आत्मवारे दृष्टव्य आया पाठक्रम के अनुसार उसके बाद श्रोतव्य आ गया उसके बाद मंतव्य इसलिए आपको अर्थ करते समय श्रोतव्य मंतव्य अनंतर दृष्टव्य पहले अच्छे प्रकार से सुन्ना उसके बाद मनन करना उसके बाद उसका द्रष्टव्य बल तो अनुभव ये अर्थ अर्थक्रम कहा इसलिए हम बता रहे अर्थक्रमेण अर्थ के क्रम से दर्शयती दिखा रहे कौन आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी तो अर्थ हो गया जो क्रम से प्राप्त अतर्व वेद के अंतर्बोध आया हुआ अयमात्मा ब्रह्म जो महावाक्य है इस वाक्य का जो अर्थ व्याख्या करने के जो इच्छुक वो जो अयमात्मा इति जो पद है उसका क्या तात्पर्य है श्रुति क्या कहना चाहती ये अर्थ को दिखा रहे कौन? विद्यारण्य स्वामी जी हम लोगों के सामने दर्शयती बोल तो प्रतिपादन करें श्लोक में देखें स्व प्रकाश पर मयुक्ति मत अहंकारादिदेहांता गीयते। हम लोग तो स्वप्रकाशा आयम इति प्रत्यत्तिव प्रकाश अक्ष अयता अय कहावा का अय क्योंकि आत्मा में दो पद हैं ना अयम और आत्मा अभी पहले इन दो पदों का विचार कर रहे क्योंकि मैंने पहले ही कहा दिया था वाक्यार्ता बुद्धित्वा अवचिन्ह प्रति मतलब वाक्यार्ता जो बुद्धि है उसके प्रति वाक्यार्ता घटक पद जितने भी पद हैं उसका ज्ञान आपको होना चाहिए तभी वाक्य का तो बोध होगा तो इसलिए अयमात्मा ब्रह्मा उसमें एक अयम पद है और एक आत्मापद इसमें दो विचार कर रहा तो है, तो इसलिए बोध है अयम इतिता जो उपनिषद में महावाक्य में जो अयम शब्द आया है इसका उक्ति उक्त बोल तो शब्द से जो अयम शब्द है ना वो शब्द उक्ति मतलब शब्द वच धातु से बनता है तो शब्द न तो अयम शब्द के द्वारा इसका अर्थ हुआ अयम उक्ति का श्लोक <coughs> में चला रहा हूं देखिये श्लोक फदचे कहे स्व प्रकाश परोक्ष और परोक्ष जो आ है उसको आगे आयम इति उक्तिता आयम है इति है उक्तिता जो अयम इतता अर्थात आयम शब्द से उक्ति मतलब है? शब्द से तो मंत्र में आया हुआ आयम शब्द के द्वारा क्या कहा दिया आगे स्व प्रकाश मतम वाहन वहीं स्व और अपरोक्ष मतम बोल तो अभिमत है किससे मंत्र में आया हुआ अयम शब्द के द्वारा श्रुति को क्या अभिप्राय है एक स्वप्रकाश और अपक्षत्व ये अभिप्रीत है स्ति को स्ुति ने जो आयम प्रयोग किया ना, में, में है ना स्ुति का तात्पर्य किस में? इनमें तात्पर्य है ये बता रहे विद्यारण्य स्वामी एक तो स्वप्रकाश और दूसरा अपरोक्ष स्वप्रकाश किसको कहते हैं स्वयं प्रकाश लक्षण को ही होना चाहिए ना स्वयं को स्वयं प्रकाशित करता है स्वयं को स्वयं प्रकाशित बोलो करता कर्म दोष आएगा स्वयं स्वयं के धंधे में चढ़ता है ये दोष आ जाएगा यही बोल रहा हूं अपने आप मतलब क्या है एक प्रकाशक हो गया एक प्रकाश हो गया द्वेता आपत्ति अपने आप को ये मानेगा तो एक तो आपको प्रकाश मानना पड़ेगा एक हम को प्रकाश्य मानना पड़ेगा अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं ना तो तो आपको विभाजन करना पड़ेगा एक अंश उसका प्रकाशक है एक अंश प्रकाशक तभी अपने आपको होगा वह और कर्म दोष आता सबसे बड़ा स्वयं स्वयं के खंडे में नहीं चल सकते तो इसीलिए वहां स्वयं प्रकाश का मतलब है अवेद्यत्वे सती अपक्ष व्यवहार योग्यत्व स्वयं प्रकाशक अवेद्यवे सती अपरोक्ष व्यवहार योग्य स्वयं प्रकाश अभी अर्थ कहाँ बता बता रहा हूं अभी बता रहा हूं रुक जाइए पहले भाग्यों मत पहले भाग्य तो एक भी नहीं पकड़ेगा आप अभी ये रूमाल है ये अपरोक्ष व्यवहार योग्य है क्या नहीं अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष हो रहे क्यों नहीं अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष अक्षिणी अपारी आंकों का अथवा किसी का विषय होता उसका अपरोक्ष का अतः प्रत्यक्ष ये अपरोक्ष व्यवहार योगेश में ये रूमाल है, है। प्रत्यक्ष व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं है किंतु रूमाल का ज्ञान हो तभी इसलिए वो वेद्य है वेद्य का मतलब है? ज्ञान का विषय ये रूमाल आपको प्रत्यक्ष हो रहे ज्ञान का विषय होकर इसमें वेद्यत्व से अपरोक्ष व्यवहार है हो वेद्यव होकर और यहां जो आत्मा कैसा है अवेद्या आत्मा अपरोक्ष व्यवहार हो रहे कि नहीं कैसा हो रहा है मैं हूं शरीर को लेकर नहीं बोल रहा हूं शाह। वो दिन भी बताया था मैंने अंधकार में आप किसी चिंता में बैठे किसी का चिंतन कर रहे बाहर से कोई व्यक्ति आ गया और आपसे पूछा आपके पास कोई किताब है तो आप कहेंगे रुक जाइए थोड़ा प्रकाश जलाऊंगा बात देख करके बताता हूं ये आपको उत्तर दे और चिंता में बैठे आप ये कहें कौन है तो सबसे पहले क्या कहेंगे मई हूं ये नहीं बोलते थोड़ा रुक जाओ दीपक जलाऊंगा उसका देख कर बताता हूं ये कहते क्या सीधा उत्तर दे रहा मई हूं वहां कोई आपके आंख भी काम नहीं इतना अंधकार है और हाथ से टटोल करके भी नहीं देगा सीधा उत्तर देगा तो वहां अपरोक्ष व्यवहार हो रहे क्या नहीं हो रहे कोई प्रमाण का विषय है वहां इसलिए वो अवेद्य है किसी प्रमाण का विषय ना होते हुए ज्ञान का विषय ना होते हुए जो प्रत्यक्ष व्यवहार योग्य होता है वही स्वयं प्रकाश और ये भी प्रत्यक्ष हो रहा है किंतु वेद्य होकर अवेद्यवे सति अपोक्षा व्यवहारा योग्यत्व स्वयं प्रकाशत्व मतलब ज्ञान का विषय ना होते क्योंकि ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं होता है प्रकाश प्रकाश का विषय नहीं होता है जैसा एक प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए दूसरा प्रकाश की आवश्यकता वैसा ही ज्ञान के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती इसलिए वो अवेद्य है वेद्य का मतलब ज्ञान का विषय सारा जगत ज्ञान का विषय है जगत क्यों है जगत का कारण माया भी वो भी ज्ञान का विषय अज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा क्या मैं अज्ञानी हूं बोलते हैं मैं अज्ञानी हूं उसका ज्ञान हुआ क्या नहीं तो ज्ञान का विषय बन गया और मैं ज्ञानी हूं मैं हूं वो किस ज्ञान का विषय क्या दूसरा ज्ञान हो रहेगा? नहीं इसलिए ज्ञान है दूसरे ज्ञान का विषय नहीं होता है और दृश्य पदार्थ जो भी है वो ज्ञान का विषय इसलिए उसको वेद्या कहा जाता है तो ये सब हम अपरोक्ष कर वेद्य सी इसलिए वो स्वयं प्रकाशे नहीं है और ये लाइट को भी देख करें ये भी स्वयं प्रकाश नहीं आपका ज्ञान का विषय बन रहे क्या नहीं आप है तभी लाइट का ज्ञान हो रहा है तो इसलिए ये भी वेद्य है सूर्य का ज्ञान हो रहा है वो भी वेद्य है ज्ञान का विषय हो अपरोक्ष भले हो किंतु वेद्य है किंतु आप स्वयं का ज्ञान है किसी ज्ञान का विषय इसलिए अवेद्यवे सती मैं हूं ऐसा व्यवहार व्यवहार यही स्वयं प्रकाश है, प्रकाश है। पर थोड़ा अंतर है वही अपरोक्ष और प्रत्यक्ष बोल दो एक ही है प्रकाश है दो अंतर में तो इसीलिए यहां बता रहे मतलब स्वप्रकाश एक स्वप्रकाश का मतलब स्वयं प्रकाश है कौन मंत्र में आया हुआ जो अयम शब्द है उसका तात्पर्य है वो स्वयं प्रकाश और दूसरा स्वयं प्रकाश होने से वो क्या है अपरोक्ष भी है दोनों स्वयं प्रकाश और अपक्ष आगे मतम के साथ अन्वय अन्वय करते समय अयम उक्तिता स्वप्रकाशा अपरोक्ष मतम वाहन भाई मतलब मंत्र में आया हुआ आयम उपजिता बोलते अयम शब्द से श्रुति को क्या अभिप्राय है स्वप्रकाश और अपरोक्षा मतम बोल तो अभिमतम अपना अभिप्राय जैसा हम मतदान करते हैं वोट मतदान का मतलब क्या है धन तो दान ही करते हैं किंतु अपना अभिप्राय को दान कर रहे हैं अपना अभिप्राय है, है इसलिए बोलते हैं मतदान मत है। यह अभिमत है ये अभिमत है और अहंकारादि देहांतात् अभी तक दे केवल अयम का हो गया आगे आत्म का कर रहे अहंकारादि देहांतात अहंकार है आदि में जिन का मतलब अहंकार से लेकर उसको छोड़ करके नहीं इसलिए अहंकार भी इदम कोटि में आया है हम जो है ना इदम में है आत्मा तो इदम नहीं है वो अनिदम है तो इसलिए अहंकार से लेकर देहांतात शरीर पर्यंत तो अहंकार आदि मतलब अहंकार से लेकर अहंकार आदि है जिनका उसका तो वो अहंकार को लेकर देहांत बोल तो देह पर्यंत उसको उसका जो अधिष्ठान है प्रत्येक बोल तो सबका अधिष्ठान है सबका साक्षी उसको कहते हैं प्रत्येक इसलिए प्रत्येक है वही आत्मा शब्द है तो अर्थ हो गया आत्मा शब्द से क्या लेना अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत शब्द का जो अधिष्ठान और साक्षी है वही स्ति में आया हुआ आत्मा शब्द है गियते बोल तो कत्य ते आगे का विचार हम कल करें ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्ण पूर्ण मुदचते पूर्णश्च ओ शा शांति शाति शंकर शंकरचार्यवंवाद्यक्रत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुररात्ति मूर्ति व्योमद्या दक्षिणमूर्त नम ओ शि शांति शांति नम पदीवते हर हादे